श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरानाथ मथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी की श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति तथा उस परिवार के साथ श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव की अपार करुणा की बातों को मथुर बाबू सपत्निक हार्दिक रूप से कहाँ तक अनुभव कर पाए थे तथा साक्षात देवता बुद्ध से उनके प्रति उन्होंने किस प्रकार आत्मसमर्पण किया था इसका विशिष्ट परिचय हमें इस बात से मिलता है कि उन दोनों ने अपनी किसी बात को कभी श्री कृष्ण देव से गुप्त नहीं रखा वे दोनों ही यह जानते तथा कहा करते थे बाबा मनुष्य नहीं है उनसे किसी बात को हम क्यों छिपाने लगे उन्हें तो सब कुछ पता चल जाता है कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती और यह केवल उनकी कहने भर की बात नहीं थी कार्यतः सभी विषयों में वे ठीक ठीक वैसा ही किया भी करते थे बाबा को लेकर एक साथ आहार विहार तथा उनके साथ उन दोनों ने कितने ही दिन एक ही सैयाह पर सयन तक किया था सर्वदा सभी स्थितियों में बिना किसी रोक टोक के बाबा अंतपुर में आते जाते रहे इसमें हानि ही क्या है यदि वे अंतपुर में न भी जाएँ फिर भी घर के सभी लोगों की मनोवृत्तियों को तो वे जानते ही हैं और इसका परिचय बहुधा उन्हें प्राप्त हो चुका था साथ ही स्त्रियों के साथ पुरुषों के मिलने में जो मुख्य अनर्थ मानसिक विकार है उस दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो बाबा को घर की एक दीवार या और कोई अचेतन पदार्थ विशेष भी कहा जा सकता है अंतपुर की किसी भी महिला के हृदय में बाबा को देखकर जैसे अन्य किसी दूसरे पुरुष को देखने से संकोच लज्जा का भाव उदित होता है वैसा नहीं होता था उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उन्हीं में से एक हैं अथवा एक पाँच वर्ष के बालक जैसे हैं सखी भाव की साधना करते समय श्री रामकृष्ण देव रमणियों की तरह वेशभूषा धारण कर श्री दुर्गा पूजन के दिनों में अंतपुर की महिलाओं के साथ बाहर आकर प्रतिमा को चमन बुलाया करते थे इसी प्रकार जब कभी किसी युवती के पति आते थे उस समय उसको भली भांति सजा कर, तथा वेशभूषा पहनाकर उसके कानों में यह कहते हुए कि पति के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए आदि उसे सैन्य में पति के समीप पहुंचा आते थे ऐसी बहुत सी बातें श्री राम देव के श्रीमुख से अवगत हो उन लोगों का श्री राम कृष्णदेव के प्रति कैसा अपूर्व भाव विद्यमान था यह सोचकर हम स्तब्ध रह जाते हैं श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव से प्रेरित होकर उन रमणियों के हृदय में एक और जहां उनके प्रति श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव से प्रेरित होकर उन रमणियों के हृदय में एक और जहां उनके प्रति देवता बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी थी वैसे ही दूसरी ओर उनके निर्हेतुक प्रेम का विशेष परिचय प्राप्त कर उन्होंने उनको कहाँ तक अपना लिया था तथा किस प्रकार संकोच होकर उनके समीप वे उठा बैठा करती थी इन बातों की हम ठीक ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते एक ओर जहां मथुर बाबू के घर की महिलाओं के साथ श्री रामकृष्ण देव का अलौकिक कामगंध रहित स्वार्थ लेश शून्य सखी की भांति प्रेम का प्रकाश हुआ था वैसे ही दूसरी ओर बाहर पुरुषों के समीप पंडित मंडली में उनके दिव्य ज्ञान तथा अनुपम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आदि को देखकर यही प्रतीत होता था कि उनके अंदर ऐसे अनेक विपरीत भावों का सम्मिलन कैसे संभव हो सका है ये बहुरूपी श्री रामकृष्ण देव कौन है दक्षिणेश्वर के मंदिर में उस समय श्री राधा गोविंद की दोनों श्री मूर्तियों को प्रतिदिन प्रातःकाल बगल के शयनगृह में लाकर मंदिर में सिंहासन पर विराजमान किया जाता था एवं पूजन तथा भोग आदि के उपरांत दोपहर को पुनः शैन मंदिर में ले जाया जाता था फिर अपराह्न के चार बजे के बाद वहाँ से उन्हें सिंहासन पर लाकर उनकी संध्या आरती की जाती थी तथा भोग आदि के पश्चात पुनः रात में उनको वहीं ले जाकर शयन कराया जाता था मंदिर के संगमरमर के फर्श पर एक दिन जल गिरने के कारण शिव ग्रह को ले जाते समय पुजारी ब्राह्मण के फिसल जाने से श्री गोविंद जी की मूर्ति के पैर टूट गए उससे एकदम खलबली मच गई पुजारी को स्वयं तो चोट लग ही गई थी विशेषकर उस घटना से भयभीत हो वे काँपने लगे बाबू के समीप समाचार पहुंचा, ये अब क्या किया जाए भग्न मूर्ति का पूजन तो संभव नहीं था ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या था रानी रासमढ़ी तथा मथुर बाबू के उपाय निर्धारित करने के लिए शहर के प्रसिद्ध पंडितों को सम्मानपूर्वक आह्वान आवाहन कर सभा की व्यवस्था की जो कार्यवश उपस्थित नहीं हो सके उनका भी अभिमत प्राप्त किया जाने लगा चारों ओर दौड़ धूप होने लगी पंडितों की मर्यादा रक्षा के निमित्त उनकी विदाई आदि में भी रुपये पैसे खूब व्यय हुए पोथी पत्रा खोलकर बारंबार अपनी बुद्धि की जड़ में नस ठूसते हुए पंडितों ने यह फतवा दिया कि भग्न मूर्ति गंगा जी में विसर्जित कर दी जाए तथा उसके स्थान पर दूसरी नई मूर्ति स्थापित की जाए कारीगर को नवीन मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया गया